अवार्थ उषा स्वयं दूर रहकर सभी लोगों को उनके उनके कार्यों में प्रवृत्त करती है वह उदय होकर तुरंत सबके पास पहुंचती है और उन्हें सत्कर्म की प्रेरणा देती है लोगों के कार्यों को देखती है सबके कार्यों का निरीक्षण करती है उषा दिव्य लोक की पुत्री है तथा त्रिभुवन का पालन करने वाली है इसी प्रकार गृहणियां स्वयं उत्तम कार्य करती हुई अन्य को भी उत्तम कार्य करने की प्रेरणा दें भावार्थ उषा सूर्य की स्त्री है वह विभिन्न प्रकार के अन्न और धन अपने पास रखती है धन तथा वैभव का ईषण करती है स्वामिनी होकर उन सब ऐश्वर्यों पर शासन करें सब ऋषि ऐसी स्त्री स्त्री स्तुता की प्रशंसा करते हैं जो भी स्त्री अपने संपूर्ण ऐश्वर्य का योग रीति से प्रशासन करती है उसकी प्रशंसा ऋषि करते हैं भावार्थ सूर्य किरण रूपी घोड़े रथ को चलाते हैं तथा उस रथ में बैठकर उषा घूमने के लिए जाती है वह बुर्के में नहीं रहती बल्कि सर्वत्र भ्रमण करती है स्त्रियां भी राष्ट्र में सब जगह भ्रमण करें राष्ट्र में ऐसा व्यवहार हो जिससे स्त्रियां निर्भय होकर राष्ट्र में सर्वत्र भ्रमण करें उत्तम गुणों वाली स्त्री रानी बनकर राष्ट्र का प्रशासन भी कर सकती है भावार्थ उषा देवी अन्य देवों के साथ रहकर सुदृढ़ शत्रुओं का विनाश करती हैं सत्य का पालन करने वाली उषा सत्य का पालन करने वाले शूरों के साथ रहकर सुदृढ़ बने यह गौओं को घास आदि देती हैं इसलिए गौएं उषा को प्रेम करती हैं घर की स्वामिनी सवेरे उठे गौओं को घास पानी दे गौओं का प्रेम संपादन करें तथा गौओं का दूध निकाले भावार्थ हे उषा देव जिसके साथ गाय घोड़े वीर पुत्र तथा भोग रहते हैं ऐसा धन हमें चाहिए मनुष्य समाज में हमारे कार्यों की निंदा न हो सभी हमारे कार्यों की प्रशंसा करें मानवता की दृष्टि से हमारे कार्य श्रेष्ठतम हों हमारे कार्यों से मनुष्यों की उन्नति हो षट सप्त ततम सुक्तम भावार्थ संसार का नेता सबको चलाने वाला प्रेरक सर्वजन हितकारी अमर तेज का आशय करता है जो नेता है वह सबका प्रेरक सबको शुभ कार्य करने की प्रेरणा देने वाला प्रकाशमान विज्ञनिष्ठ कर्तव्य दक्ष और सबका हित करने वाला होकर अमर तेज को धारण करे सूर्य का प्रकाश मरण को दूर करने वाला है सूर्य प्रकाश रोग बीजों को दूर करके आरोग्य बढ़ाता है तथा अपमृत्यु को दूर करता है सूर्य संसार का चक्षु है क्योंकि इसी के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित होता है उषा भी संपूर्ण जगत को प्रकाशित करती है भावार्थ उषा के प्रकट होने से दिव्य मार्ग हिंसा से रहित हुए हैं उषा के आने के पहले चारों ओर अंधेरा था परंतु उषा का प्रकाश फैलते ही अंधेरा दूर हो गया तथा सारे मार्ग प्रकाशित हो गए ऐसे प्रकाशित मार्गों से देवगण आते हैं इसलिए ऐसे मार्ग धानों से परिपूर्ण होते हैं भावार्थ उषा देवी जार स्त्री की भांति अपने पति सूर्य की सेवा करती है सन्यासिनी स्त्री जिस प्रकार अपने पति से विमुख ही रहती है उसी प्रकार यह उषा कभी अपने पति सूर्य की सेवा से विमुख नहीं होती जैसे एक ज्वार स्त्री अपने ज्वार को व्याकुलता से प्रतीक्षा करती है तथा उसके आने पर मन लगाकर उसकी सेवा करती है उसी प्रकार स्त्री अपने पति की व्याकुलता से प्रतीक्षा करे तथा जाने पर उसकी सेवा मन से करे सन्यासिनी की भांति आचरण न करे भावार्थ पहले समय में ऋषि कवि अर्थात दूरदर्शी तथा ज्ञानी होने के कारण सत्य का पालन करते थे वे मंत्रों का साक्षात्कार करने वाले थे सबके पूर्वज तथा पालक थे इन ऋषियों को देवों की पंक्ति में बैठकर सोम पीने का अधिकार था उन्होंने अपनी ज्योतिष विद्या के आधार पर ग्रहों की गति को भी ज्ञात कर लिया था भावार्थ एक महाकार्य करने के लिए आपसी द्वेष को दूर कर आपस में संगठन करना चाहिए और अनुशासन में रहना चाहिए सबके एक विचार तथा मत हों आपस में द्वेष बढ़े ऐसा यत्न कदाक्त नहीं करना चाहिए देवों के अनुशासन को कदाक्त नहीं तोड़ना चाहिए किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए और धनो को प्राप्त करना चाहिए भावारथ प्रातः काल उठकर इस स्तोत्रों से स्तुति करनी चाहिए जो इकट्ठे निवास करते हैं वे इकट्ठे होकर इस स्तोत्र का पाठ करें उषा गौओं को चलाने वाली तथा अन्न का पालन करने वाली है हे उत्तम कुल में उत्पन्न हुई स्त्री तू सबसे पहले ईश्वर की स्तुति कर भावार्थ उषा काल इतना सुंदर होता है कि उसे देखकर कवियों को काव्यगान का स्पृण होता है यह उषा अंधकार को दूर करती है प्रकाश देती है इसलिए उषा प्रशंसनीय है सप्तसप्ततम सुक्तम भावार्थ उषा अपने पति सूर्य से पूर्व उठकर अंधकार को दूर करने का अपना कार्य करने लगती है और रंग बिरंगे वर्णों से सजती है उसी प्रकार तरुणी स्त्री अपने पति से पहले और अपने घर की सफाई करके स्वयंग भी रंग विरंगे परिधान पहन कर पति के सामने सजी धजी रहे। तब घर के सभी सदस्य मिलकर अग्नि प्रताषित करें अर्थात यज्ञ करें तथा अंधकार को दूर करने वाली ज्योति को प्रकाशित करें भावार्थ उषा की भांति तरुणी स्त्री सबसे पहले उठे तेजस्वी तथा चमकीले वस्त्र पहनकर कार्य करने के लिए आगे बढ़े स्त्री उषा की भांति सोने की भांति ही तेजस्वी वर्ण वाली सुंदर तथा दर्शनीय बने स्त्रियां विशेषकर तरुणियां सज धजकर अपनी सुंदरता बढ़ाएं घर के पशु पक्षियों का संगोपन उसी प्रकार करें जिस प्रकार माताएं अपने बच्चों का संगोपन करती हैं दिन में घर के जो कार्य करने हों उनका नेतृत्व करें भावार्थ भाग्यवती उषा देवों में प्रकाश फैलाती है सुंदर श्वेत अश्वों को चलाती है किरणों से प्रकट होकर सुंदर दिखाई देती है और अनेक तरह के श्रेष्ठ धनों से युक्त होकर विश्व के सामने आती है इस प्रकार सौभाग्यवती स्त्री अपने घर में प्रकाश करे स्वयं तेजस्विनी होकर रहे तरुनिया अश्वविद्या में भी प्रवीण हो सुशोभित होकर ही बाहर निकलें वे कभी मैले वस्त्रों वाली और आभूषणों से रहित न हों भावार्थ यह उषा धन देने वाली और शत्रु को दूर करने वाली है अपने भक्तों के लिए यह विस्तृत भूमि को निर्भय बनाती है धन को प्राप्त करना शत्रु को दूर करना प्रदेशों को निर्भय करना वेश करने वालों को दूर भगाना धन से घर भर देना और भक्तों को धन देना यह मनुष्य के कर्तव्य हैं भावार्थ हे उषा देवी हमारा हित करने के लिए अपनी उत्तम किरणों के साथ प्रकाशित हो हमारी आयु को बढ़ाओ और सबको पशु आदि से युक्त धन दो भावारथ तेज से संपन्न होकर श्रेष्ठ रीति से प्रकाशितने वाली ऊषे तू हमें प्रदान करने के लिए तेजस्वि धन धारण कर और हमारी सदैव कल्याणकारी साधनों से रक्षा कर अष्ट सप्ततम सुक्तम भावार्थ उषा के आने से पहले ही उषा आगमन की सूचक उसकी किरणें दिखाई देने लग जाती हैं तथा दुलोक में प्रकाशित होने लगती हैं उस समय यह उषा तेजस्वी रथ में बैठकर मानवों के पास जाती है भावार्थ उषा जिस समय सब अंधकारों तथा प्रकाशों को अपने तेजों से दूर करती हुई आती है उस समय अग्नि प्रकाशित होकर बढ़ने लगती है तथा ज्ञानी लोगों की स्तुतियों के साथ यज्ञ रूप कार्य भी शुरू होते हैं भावार्थ स्वयं प्रकाशित होती हुई और दूसरों को तेजस्वी बनाती हुई उषाएं प्रतिदिन प्रकाशित होती हैं इसके आते ही सूर्य अग्नि तथा यज्ञ प्रकट होते हैं और उनसे अप्रिय अंधकार दूर होता है भावार्थ दुलोक में उत्पन्न होने के कारण यह उषा दुलोक की दुहिता है इसके प्रकाशित होने पर सब लोग उषा को देखते हैं उषा के पास उत्तम अन्नों का भंडार होता है भावार्थ हे ऊषे हमारे धनी तथा बुद्धिमान पुरुष और हम भी तेरा वर्णन करते हैं तू प्रकाशित होकर संसार को स्नेह युक्त कर और हमारे रच्छा कर एको ना शीतितम सुक्तम भावार्थ लोगों का हित करती हुई और सब को जाग्रत करती हुई उशा उदै होती है लोगों के लिए हित कर कार्य ही करने चाहिए सभी मनुष्यों को ज्ञान देना चाहिए प्रकाश का आश्रय करना चाहिए भावार्थ जिस प्रकार सूर्य तथा उषा अपने प्रकाश से संसार के अंधकार का नाश करते हैं उसी प्रकार पुरुष तथा स्त्री आलस्य छोड़कर अपने ज्ञान द्वारा लोगों के अज्ञान को दूर करें ज्ञान का प्रकाश करें भावार्थ उत्तम शासक को इंद्र कहते हैं उत्तम रीति से शासन करने के कारण उषा को इंद्र तमा कहा है उषा की भांति स्त्रियां भी घर का शासन प्रबंध श्रेष्ठतम रीति से करने वाली हों लोगों के कल्याण के लिए अन्नो को सिद्ध करें और उत्तम कार्य करने वालों को उसके कार्य के अनुसार धन दें